शंका करते पहले का अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म लक्ष्य थे महावाक्य के द्वारा माया और अविद्या दोनों उपाधि का त्याग करके शुद्ध अखंडम सच्चिदानंद एक भेद हित सच्चिदानंद ब्रह्म लक्षण के द्वारा बोधन में किया जाता है इसके ऊपर शंका करता है पूर्व पक्षी की महावाक्य के द्वारा लक्षणा से जिसका बोध होगा उसको कहते लक्ष्य शक्ति से जिसका बोध होगा उसको कहते शक्य लक्षणा से जिसका बोध होगा होता है लक्ष्य महावाक्य के द्वारा लक्ष्य ब्रह्म वो क्या सविकल्पक है अथवा निर्विकल्पक है? ये प्रश्न करता है पूरा पक्ष यदि विकल्प दो विकल्प क्या लक्ष्य क्या सविकल्प है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म है ब्रह्म कहे किन्तु सविकल्प ब्रह्म है अथवा निर्विकल्प ब्रम है प्रथम पक्षे दोस मह पूर्ववादी प्रथम पक्षे पक्षकल सविक दोस पूर्ववादी सविक का अर्थ है विकल्पेन सह वर्त सिक सहित के सूत्र है बहुवी समाश्रोता है विकल्पेन सहित कोई विकल्प विरुद्ध कल्पना है विशेषण युक्त जो नाम जाति आदि कुछ है तदित्त ब्रह्म है विकल्प सभी कल्प ब्रह्म होगा लक्ष्य तो सभी कल्प विकल्प विशिष्ट होता है विकल्प मिथ्या होने से विकल्प विशिष्ट ब्रह्म शुद्ध नहीं है सत्य नहीं है तो वस्त नहीं होगा सभी कल्पस्य सविकल्पस् लक्ष्यस्य लक्ष्य वस्तुता। निर्विकल्पस्य निर्विप लक्ष्य न दृष्टं नवी प्रथम पक्ष में पूर्वाधम उत्तर दिया दोष दिया सबक लक्ष्य सबक ब्रह्मण विकल्प विशिष्ट ब्रह्म यदि लक्ष्य है महावाक्य का लक्ष्य मानेंगे तो लक्ष्य तो विकल्प विशिष्ट हो गया सविकल्प लक्ष्य से अवस्तुता स लक्ष्य ब्रह्म विकल्प विशिष्ट होने से कुछ गुण कल्पित नाम जाति रूप विशिष्ट होकर जो रहता है वह अवास्तव है अवस्तुता शुद्ध ब्रह्म है वास्तव ये जगत ब्रह्म में कल्पित है जगत विशिष्ट ब्रह्म वास्तव नहीं शुद्ध ब्रह्म ही वास्तव है यदि सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य होगा तो विकल्प विशिष्ट है नाम जाति आदि विकल्प कल्पित रूप विशिष्ट यदि ब्रह्म है, है वह वास्तव नहीं लक्ष्य से अवस्तुता से लक्ष्य अवस्तु होगा अवस्थु होने से क्या हुए उसका अभिप्राय अवास्तव ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति कैसे होगा महावाक्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होगा वह वास्तव ब्रह्म के ज्ञान होने से तो मुख्य होगा और अवास्तव ब्रह्म के ज्ञान से अवास्तव ब्रह्म ज्ञान तो घट जितने सब हुए सारा प्रपंच का ज्ञान होता वो है वो अवास्तव ब्रह्म है सब ब्रह्म अधिष्टान है और बाकी सब अध्यस्त है अध्यस्त नाम जाति विशिष्ट ब्रह्म होगा तो अवास्तव है उसके ज्ञान से मुख्य नहीं होगा प्रथम पक्ष में दो से लक्ष्य अवस्तुत्व है अवस्तुता लक्ष्य में अवस्तुता अर्थात लक्ष्य अवस्तु है अवास्तव है वास्तव नहीं वास्तव नहीं हो सत्य पार्थिक नहीं अपारमार्थिक ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य नहीं होगा दूसरा पक्ष है निर्विकल्प ये प्रथम पक्ष में दोष होने से लक्ष्य निर्विकल्प ब्रह्म को मानेंगे तो निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य होने से प्रथम पक्ष में जो दोष दिया था वो दोष नहीं लक्ष्य अवस्तु हो जाए अवस्तु नहीं निर्विकल्प है निर्गत विकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं शुद्ध स्वरूप ब्रह्म अशुद्ध ब्रह्म वास्तव है अवस्तुता तो नहीं है इसमें दोष देते हैं निर्विकल्प से न दृष्टम कहीं दिखा नहीं गया लोक में जहां जहां लक्ष्य लक्षण के द्वार बहुत होता है गंगायाम घोष तो गंगा पद का लक्ष्यार्थ है तीर तीर कोई निर्विकल्प को नहीं और तीर तो विशिष्ट धर्म रहता है निर्विकल्प वस्तु को तो कोई ही नही मंच क्रोशंती मंचस्थ पुरुष को मंचा शब्द से कोई निर्विकल्प वस्तु को तो नहीं जहां जहां लोक में लक्षणा होती है लक्ष्य सर्वत्र सविकल्प ही विशेषण वाला है निर्विष कोई वस्तु नहीं जो लक्ष्य है कहीं भी निर्विकल्प से लक्ष्य तो न दृष्टम निर्विकल्प लक्ष्य होता है ऐसा कहीं नहीं दिखा गया सर्वत्र जहां जहां देखेंगे कुछ न कुछ विकल्प है कुछ न कुछ धर्म है कुछ जाति गुण क्रिया कुछ न कुछ धर्म है संबंध है केवल शुद्ध निर्विकल्प कोई कल्पना नहीं रहे कोई विशेषणा नहीं रहे कोई विशेष धर्म नहीं रहे ऐसे वस्तु कहीं लक्ष्य कहीं नहीं दिखा गया तो ब्रह्म निर्विकल्प कैसे लक्ष्य बनेगा ये पहले तो आच्छे अभी आक्षेप का अभिपरा नहीं कहीं दिखा गया तो भी यदि प्रामाणिक है तो मानना पड़ेगा कोई कहे वन्ही उष्ण उस है तो उसके ऊपर आप आक्षेप करेगा पृथ्वी जल वायु आदि कोई तो गर्म नहीं है तो वन्नी क्यों गर्म होगा कहीं दिखा नहीं गया तेज को छोड़कर के और उष्णस्पर्श कहीं दिखा गया उष्णस्पर्श तो वन में कहीं नहीं दिखा गया तो कहीं नहीं दिखा जाने पर भी वन में जो तथ्य अनुभव होता है उसका अपलाप नहीं कर सकते मानना पड़ेगा कहीं नहीं दिखा गया किन्तु तो यहाँ तो दिखता है दिखता है नहीं दिखता है तो मानना ही पड़ेगा तो तो संभव है तो मानना पड़ेगा यदि प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसमें पूर्व पिछले कहता है न तो संभव ही दिखा तो नहीं गया कहीं निर्विकल्प लक्ष्य होता है और संभव भी नहीं संभव क्यों नहीं कारण है यदि लक्ष्य है तो उसमें एक लक्ष्यत्व तो नाम का धर्म रहेगा गो गोत्व घट में घटत्व मनुष्य मनुष्यत्व रहता है लक्ष्य में लक्ष्यत्व तो रहेगा नहीं तो लक्ष्यत्व तो धर्म जहाँ रहा वो फिर लक्ष्य कैसे निर्विकल्प कैसे होगा जहाँ कोई भी एक धर्म मान लिया वो तो निर्विकल्प नहीं होगा इसे न तो संभव लक्ष्य मानते है तो वो लक्ष्य तो धर्म रहेगा तो निर्विकल्प न तो संभव नहीं है ये कहता है पूर्व ठीक है प्रथम पूर्वार्ध की व्याख्या है सविकल्प से उसका अर्थ कहते है सविकल्प शब्द का अर्थ विकल्प सह वर्तते थे सविकल्पम ये विग्रह है सह वर्तते थे सविकल्पकम बीच में विकल्पे नर्थ कर देते हैं देखो प्रथम पंथ विकल्पेना आगे द्वितीय पंत में सह वर्तते इति ये विग्रह है और विकल्पेन का अर्थ करते विपरीत कल्पितयादिण का विपरीत नामजातिया कल्पित नाम जाति संबंध आदि रूप से जो रहता है उसका नाम सविकल्पे सवर्त सविकल्प यदि कल्पित नाम जाति विशिष्ट रूप से रहेगा तो लक्ष्य से लक्ष्य अवस्तु हो जाएगा तस्व तो लक्ष्य लक्ष्यत्व का अर्थ करते वाक्य तो तो न बुद्धत्व महावाक्य महावाक्य का बुद्ध लक्षण के द्वारा बुद्धि होगा तो लक्ष्य कहेंगे वाक्य आदि वाक्य के द्वारा यदि बुद्धि होता है सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य वाक्यर्थ तो। था या वाक्यार्थ है लक्ष्य प्रथम महावाक्य का जो अर्थ है लक्ष्य से अवस्तुता से लक्ष्य अवास्तव हो जाएगा अवास्तव क्या मिथ्यात्न लक्ष्य मिथ्या तो मिथ्या वस्तु के ज्ञान से मुख्य कैसे होगा मिथ्या वस्तु का ज्ञान तो अभी भी हो रहा है मिथ्या के वस्तु से ज्ञान नहीं होगा अवस्तुता का अर्थ मिथ्यात्न सह प्रथम विकल्प है द्वितीय विकल्प है ब्रह्म निर्विकल्प मानेंगे तो प्रथम दोष तो नहीं किंतु द्वितीय दोष महा निर्विकल्प से लक्ष्य तो न दृष्टम न लक्ष्य तो कहीं दिखा नहीं गया निर्विकल्प लक्ष्य कहीं नहीं नहीं होता है और संभव ही नहीं निर्विकल्प से अर्थ नाम जाति आदि न रहित क्योंकि विकल्प का अर्थ क्या नाम जाति आदि कल्पित रूप सविकल्प हो गया तद विशिष्ट और निर्विकल्प होता है जिसमें नाम जाति आदि से संबंध कोई धर्म विशेषण नहीं है जिसमें नाम जाति सम्बध धर्म कुछ नहीं रहता है ऐसे लक्ष्य होता है कहीं नहीं दिखा गया ना दिष्टम लोके लोके न का दिष्टम लोके में कहीं भी नहीं दिखा गया तो निर्विक ब्रह्म लक्ष्य कैसे बनेगा कहीं नहीं होता ऐसा और नवपद्य मानो भी नीति संभव भी नहीं है कहीं नहीं दिखा गया तो प्रमाणिक हो तो मान लेगी संभव भी नहीं उपद्य प्रति न उपपद्यते प्रामाणिक नहीं होता है उपपद्य मान न भवति अतः संभव भी नहीं है। क्यों नहीं लक्षत धर्मवतो निर्विकल्पत्व व्याघात अभिप्राय लक्ष्य है तो लक्ष्य धर्म उसमें रहेगा जिसमें लक्ष्य धर्म है हो गया लक्ष्य धर्म वाला हो गया लक्ष्य धर्म अस्मिन अस्थित लक्षत धर्म हो जाएगा ब्रह्म लक्ष्य धर्मवत लक्षत धर्म वाले ब्रह्म का निर्विकल्पत्व तो, निर्विकल्पत्व तो कैसे व्याघात है, है। लक्ष्यत्व तो है और निर्विकल्प कोई धर्म है और कहता है नि, निर्धर्म का जैसे किस कोई कहता मामो मुखे जुहा नास्ती बोल रहा है मामो मुखे जुहा नास्ती जुहा नहीं तो बोलेगा कैसे शब्द प्रयोग करता है कहता है जुहा नास्ती इसको व्याघात बोल रहा है फिर कहता है जुआ नास्ती धर्म जिसमें है वही लक्ष्य कहेंगे निर्विकल्प ब्रह्म तो निर्विकल्प कैसे यदि लक्ष्यत् धर्म है निर्विकल्पत्व व्याघात होने से और निर्विकल्प से लक्ष्य तो न संभवी इसलिए लक्ष्य तुम्हारा क्या है दोनों पक्ष में दोष दिया पूर्वशी निर्विकल्प तो लक्ष्य हो नहीं सकता है लेकिन कहीं नहीं दिखा गया संभव ही नहीं अच्छा विकल्प लक्ष्य मानेंगे तो, तो लक्ष्य वस्तु है मिथ्या है तो उसके ज्ञान से मुख्य नहीं होगा दोनों प्रकार दोष दिया पूर्वशी ने अच्छा इसका उत्तर सिद्धांत देगा कुछ ऐसे होता है उत्तर उसको कहते जाती उत्तर असद उत्तर कोई दूसरे ऊपर दोष देता है जो दोष अपने ऊपर भी लगता है दूसरे को कुछ दोष देता है वही दोष अपने ऊपर भी लगता है तो ऐसे दोष दूसरे को देना नहीं चाहिए ऐसे प्रश्न करता है पूर्वी आपका महावाक्य के द्वारा लक्ष्य ब्रह्म निर्विकल्प है या सविकल्प है ये प्रश्न पूरा पीछेगा सिद्धांती बोलता है आपके प्रश्नों के ऊपर हम भी प्रश्न करेंगे तो भी आप उत्तर नहीं दे सकते प्रश्न क्या है लक्ष्य सविकल्प है, है।, है अथवा निर्विकल्प है देखो लक्ष्य सविकल्प है अथवा सविकल्प है अथवा निर्विकल्प अथवा निर्विकल्प का क्या अर्थ सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा नहीं है ये प्रश्न है अथवा कहें तो लक्ष्य नहीं कल्प ब्रह्म एक तरफ है निर्विकल्प एक तरफ ब्रह्म है सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा अथवा मतलब नहीं सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा नहीं है निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है यदि कल्प है तो निर्विकल्प नहीं तो ये दो प्रश्न है सविकल्प ब्रह्म के पर यह लक्ष्य है अथवा नहीं है एक प्रश्न है दूसरे निर्विकल्प ब्रह्म के पर यह लक्ष्य है अथवा नहीं है ऐसा आ गया आप जो पूछते हो सभी कल्प ब्रम्ह लक्ष्य है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है सिद्धांत बोल रहा है आपका प्रश्न किसके ऊपर बनेगा बताओ सविकल्प के ऊपर आपका प्रश्न है अथवा निर्विकल ब्रह्म के ऊपर आपका प्रश्न है ये दोनों के ऊपर आप कुछ नहीं सकते ये तुम्हारा प्रश्न जैसे तुम्हारे ऊपर हम ऐसे पूछेंगे तो तुम कुछ नहीं बोल सकते इसे तुम्हारा प्रश्न ही गलत है क्यों सभी ब्रह्म लक्ष्य है अथवा नहीं ऐसा प्रश्न तुम्हारा विकल्प ब्रह्म में है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म में ये लक्ष्य है अथवा नहीं ये प्रश्न है ना लक्ष्य है अथवा नहीं है ये सविकल्प ब्रह्म के ऊपर तुम्हारा प्रश्न है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर तुम्हारा लक्ष्य प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न है विकल्प ये विकल्प कर तो हो सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा नहीं निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा नहीं अभी एक एक विचार करेंगे तुम्हारा विकल्प सविकल्प ब्रह्म के ऊपर नहीं आ सकता है निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर नहीं होगा तो फिर किसके ऊपर तुम्हारा प्रश्न जो प्रश्न करते हो ये सविकल्प लक्ष्य है अथवा निर्विकल्प लक्ष्य है तो हम कहते हैं आपका जो विकल्प है लक्ष्य है अथवा नहीं था विकल्प है ये निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर आपका विकल्प है या सविकल्प ब्रह्म के ऊपर आपका विकल्प है सिद्धांजी पूछ रहा है मतलब ये पूछेंगे तो तुम अभी उत्तर नहीं दे सकते हो इसलिए तुम्हारा जो प्रश्न है असद उत्तर है उसको कहते जापतीसदर जो प्रश्न पूछा हमारे पर हम ऐसे आपके प्रश्न प्रश्न करेंगे तो आपके पास उत्तर नहीं इसलिए हम कोई जो प्रश्न पूछा ये तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं है कैसे देखो दिया है सिद्धांति जाति उत्तर नेदम चौद्यम इति विकल्प पूर्वक दो समारोह सिद्धांत कहता है एकदम न चौद्यम ऐसा आक्षेप नहीं करना लक्ष्य सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है ये प्रश्न नहीं करना क्यूँकी जाती उत्तर असद उत्तर है असद उत्तर उसको कहते जो दो पर देते हो हम आपके ओर पूछेंगे तो वही दोष है। आप भी कुछ नहीं बोल सकते ऐसे विकल्प पूर्व को दोष मिद्धांत दोष देता है उसके पूर्व पक्षी के विकल्प के ऊपर विकल्प करके सिद्धांत पूछ रहा है तुम किसके ऊपर तुम्हारा प्रश्न है लक्ष्य है अथवा नहीं ऐसा तुम्हारा विकल्प तुम्हारा जो पूर्व पक्षी का विकल्प है ये सविकल्प ब्रह्म के ऊपर है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर है ये हम प्रश्न पूछेंगे ऐसा विकल्प करके सिद्धांत दोष देता है वही पूर्व पक्षी के ऊपर क्यों दोष देता है कि दोष जो हमारे पर तुम्हारे पर वही दोष है इसे तो तुम ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अभी तुम्हारा जो प्रश्न है विकल्प लक्ष्य है अथवा नहीं है यही तो प्रश्न है ना सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है या नहीं, नहीं है निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा नहीं ये तुम्हारा विकल्प भब... ये जो तुम्हारा विकल्प लक्ष्य है अथवा नहीं ये विकल्प क्या सविकल्प के ऊपर रहेगा अथवा निर्विकल्प के ऊपर रहेगा ये बताओ पहले ये सिद्धांति पूछ रहा है देखो स्लोगों विको निर्कल्प सेक भो निर्वल्प से आहतिर नवस्थत्माश्रदयल्पति विकल्प निर्विकल्प से सविकल्प सेवा भवित सिद्धांत पूछ रहा है विकल्प मैं तुम्हारा विकल्प तुम्हारा विकल्प निर्विकल्प से सविकल्प सेवा भवे निर्विकल्प ब्रह्म के संबंधित तुम्हारा विकल्प है अथवा अच्छा सविकल्प ब्रह्म संबंधित तुम्हारा विकल्प है तुम्हारा विकल्प किसका पूर्व पीछी विकल्प क्या है यह लक्ष्य है अथवा नहीं इसे पूछता है तो तुम्हारा जो विकल्प है निर्विकल्प से विकल्प सेवा भवेत विकल्प निर्विकल्प से सविकल्प सेवा विकल्प पूर्व पक्षी का जो विकल्प है विकल्पो निर्विकल्पस्य से निर्विकल्प ब्रह्म संबंधी है सत्य है संबंधी निर्विकल्प ब्रह्म संबंधी है अर्थात सविकल्प सेवा भवे के संबंधी विकल्प अर्थात तुम्हारा विकल्प निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर है अथा सविकल्प ब्रह्म के विषय में है ये पहला पक्ष में प्रश्न हो गया दो से कुछ नहीं दिया अभी प्रश्न है तुम्हारा पूर्व पक्षी क्या विकल्प ये लक्ष्य है अथवा नहीं है ऐसा जो विकल्प है विकल्प निर्विकल्पस्य से ब्रह्मण अथवा सविकल्प से ब्रह्मण ये पूछता है निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर तुम्हारा विकल्प है अथवा सविकल्प ब्रह्म के ऊपर तुम्हारा विकल्प है प्रथम पक्ष क्या है निर्विकल्प विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प विकल्प अपुत्र पुत्र होता है निरूप रूप होता है और निर्विकल्प विकल्प कैसे बनेगा जब ब्रह्म निर्विकल्प है उसके ऊपर विकल्प बनेगा निर्विकल्प से विकल्प व्याघा तो दो से अपुत्र से पुत्र बंध्या का पुत्र बंध्या है तो पुत्र कैसे जो बहुत बारह साल अठारह साल बंध्या होने के बाद कोई स्त्री का पुत्र हो गया वो पुत्र बंध्या है नहीं पुत्र है, अठारह साल के बाद पुत्र हो गया तो माता और बंधा रही तो पुत्र होगा तो बंध्या पुत्र जैसे परस्पर विरोध है, विरुद्ध निर्विकल्प से विकल्प निर्विकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं उसका नाम निर्विकल्प उसके ऊपर तुम तो तो फिर विकल्प किस रखना चाहते हो निर्विकल्प शुद्ध ब्रह्म के ऊपर विकल्प बनेगा उसके ऊपर कोई विकल्प है ही नहीं कभी रह नहीं सकता निर्विकल्प से विकल्प हो नहीं सता तो उसके ऊपर तुम्हारा प्रश्न बनेगा ये लक्ष्य है अथवा नहीं ये विकल्प बनेगा निर्विकल्प के ऊपर आद्य व्याहति आद्य पक्ष में व्याघात दोषे निर्विकल्प से विकल्प को हो गए तो आद्य व्याहति पहले व्याघात दोषे ठीक नहीं देखो अभी अभी पुस्तक पुस्तक नहीं देखो तो सुनते समझ लो आद्य व्याहति आद्य में क्या दोषे व्याघात आद्य पक्ष क्या है निर्विकल्प से विकल्प निर्विकल्प का विकल्प मानेंगे तो व्याघात दोषो कैसे बंध्या का पुत्र मानेंगे व्याघा है नहीं बंध्या का पुत्र कैसे होगा जो निर्विकल्प से विकल्प ऐसा हो नहीं सकता है जब ब्रह्म निर्विकल्प है उसमें कोई भी विकल्प नहीं है कोई विकल्प नहीं रहता है शुद्ध है उसके बल कैसे तुम्हारा विकल्प रहेगा तो निर्विकल्प से विकल्प संभव निर्विकल्प तो से विकल्प नहीं हुआ अभी रहा सविकल्प से विकल्प निर्विकल्प विकल्प नहीं हुआ बैखा दे दोष जैसे उसने दोष दिया था निर्विकल्प से लक्ष्य तो न तो संभव निर्विकल्प यदि ब्रह्म है वो लक्ष्य नहीं बनेगा क्योंकि लक्ष्यत्व तो धर्म मानेंगे तो निर्विकल्प ऐसे कैसे होगा लक्ष्यत्व धर्म जिसमें रहा वो निर्विकल्प कैसे होगा व्याघात तो दोष दिया था जिसमें लक्ष्य तो धर्म रहा निर्विकल्प कैसे बनेगा व्याघा तो दुष दिया था निर्विकल्प को लक्ष्य मानेंगे तो व्याघात दोष पूरे पीछे निकालता सिद्धांत इस प्रकार करता है निर्विकल्प को तुम निर्विकल्प ब्रह्म के ऊपर तुम विकल्प करोगे तो क्या दोषो व्याघात दोष बराबर दोष हो गया निर्विकल्प के ऊपर विकल्प हो नहीं जाता तो किसके किसकी ओर बनेगा सविकल्प से विकल्प सविकल्प से विकल्प को समझने के लिए सविकल्प से विकल्प एक दो आंगुल एक साथ रखो ये हो गया सविकल्प विकल्प विशिष्ट ब्रह्म को के सविकल्प एक आंगुली ब्रह्म के लिए एक आंगुल विकल्प है यह हो गया सविकल्प विकल्प विशिष्ट को सविकल्प कहेंगे एक आंगुल केवल शुद्ध ब्रह्म है उसके ऊपर और एक अंगुल आंगुल एक साथ रहा यह विकल्प विशिद ब्रह्म हुआ सविकल्प ब्रह्म ये हुआ विकर्तित स विकल्प ये सविकल्प ब्रह्म केवल पूर्व पशि क्या विकल्पे पूर्वपिका विकल ये विकल्प निर्विप सेवा भवत क्या भी होती प्रथमा सतीजा विकल्पो निर्विकल्प सेकल्प सेवा भवे विकल्प क्या प्रथमा भी होती पूर्वपक्षिका प्रथमा भी होती प्रथम विकल्पो निर्विकल्प से सविकल्प सेवा भवे प्रथमांत विकल्प है पूरा पशी वो कहाँ रहेगा सविकल्प ब्रह्म के रहेगा कहाँ रहेगा सविकल्प ब्रह्म अच्छा सविकल्प ब्रह्म होने के लिए विकल्प ने सहवर्त तिथि सविकल्प ब्रह्म सविकल्प कब होगा विकल्प ने सहवर्त तिथि सविकल्प इसे दो अंगुली रखा गया सविकल्प करने के लिए एक विकल्प है और एक ब्रह्म है विकल्प ने सहवर्त सविकल्प सविकल्प शब्द का क्या अर्था विकल्प न सहवर्त जो सभी कल्पम। न सह वर्त कहने से विकल्पे न तृतीयांत है नहीं एक विकल्प तृतीयांत हुआ तृतीयांत विकल्प जिसमें है वो सविकल्प ब्रह्म हुआ पूर्व पक्षी विकल्प का आश्रय पूर्व पक्षी विकल्प है प्रथमांत प्रथमांत तृतीयांत इसलिए कहते दो विकल्प आगे अलग अलग समझने के लिए एक प्रथमांत विकल्प है जो पूर्व का और उसका आश्रय होता है सविकल्प ब्रह्म आश्रय हो गया सभी कल्प ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म में एक विकल्प रहेगा विकल्प न सभी सविकल्प ब्रह्म सभी कल्प होने के लिए यहाँ एक विकल्प रहा ये विकल्प पूर्व पक्षी विकल्प से भिन्न बताने के लिए इसको कहते तृतीयांत विकल्प ब्रह्म में एक तृतीयांत विकल्प है जिसके कारण ब्रह्म सविकल्प हुआ जो पूर्व विकल्प का आश्रय पूर्व विकल्प आश्रय कौन सविकल्प सविकल्प ब्रह्म यदि पूर्व पक्षी आश्रय होगा तो दो विकल्प आगे एक पूर्व पेशी का प्रथमांत विकल्प और एक सार्विकल्प बिना पूछे नहीं बोलना उत्तर दिनांत जितने पूछेंगे बोलना एक विकल्प है प्रथमांत दूसरा विकल्प है तृतीयांत दो विकल्प है एक विकल्प हो गया प्रथमांत पूर्व पेशी का द्वितीय विकल्प है तृतीयांत जब ब्रह्म का विशेषण है तभी ब्रह्मिकल्प स्व विकल्प ब्रह्म पूर्व विकल्प का आश्रय अभी यहाँ प्रश्न है ये जो प्रथमांत विकल्प और यहाँ जो तृतीयांत विकल्प है ये दोनों एक है या अलग अलग एक हो सकता है भिन्न भिन भी हो सकता है ये विकल्प है ये भी विकल्प है ये विकल्प शब्द का जो अर्थ है ये विकल्प शब्द का अर्थ एक है अथवा भिन्न भिन्न है ये सिद्धांत कुछ रहा है ये भिन्न भिन्न है अथवा एक है यदि एक मानेंगे तृतीयांत विकल्प प्रथमांत विकल्प को यदि एक मानेंगे तो दो कहता है सिद्धांत प्रथमांत विकल्प का आश्रय होता है सविकल्प ब्रह्म सभी कल्प ब्रह्म में विशेषण होता है विकल्प तृतीयांत यदि प्रथमांत विकल्प का आश्रय सभी कल्प ब्रह्म बनेगा तो सभी कल्प ब्रह्म में आश्रय का विशेषण है तृतीयांत विकल्प आश्रय का विशेषण होने के कारण यदि वह प्रथमांत विकल्प का आश्रय बनेगा ये विशेषण भी विकल्प का आश्रय बनेगा प्रथमांत विकल्प का आश्रय सविकल्प ब्रह्म सविकल्प ब्रह्म कहने से ब्रह्म हो गया विशेष उसमें विशेषण हो गया कि है तृतीयांत विकल्प सविकल्प ब्रह्म प्रथमांत विकल्प का आश्रय प्रथमांत विकल्प है पूर्व उसका आश्रय क्या गया स्विकल्प ब्रह्म स्विकल्प ब्रह्म आश्रय है उसका विशेषण है तृतीयांत विकल्प आश्रय के विशेषण होने के कारण प्रथमांत विकल्प का आश्रय यदि स्विकल्प ब्रह्म होगा उसका विशेषण तृतीयांत विकल्प भी प्रथमांत विकल्प का आश्रय बनेगा यदि प्रथमांत विकल्प का आश्रय तृतीयांत विकल्प बने और दोनों के एक मानेगी तो अपना आश्रय अपने बना यदि दोनों विकल्प एक मानेंगे अपना आश्रय अपना बन गया नहीं इसका नाम आत्माश्रय जितने नट है सुन्नी पुनोपि नट अपने कांधे में बढ़ जाएगा स्वयं अपने कांधे को कहीं बढ़कर दिखा जाए नहीं अपना आश्रय अपना नहीं हो चाहिए आत्माश्रय दो प्रथमांत विकल्प तृतीयांत विकल्प दोनों एक मानेंगे तो प्रथमांत विकल्प है आश्रित और तृतीयांत विकल्प विशिष्ट ब्रह्म है आश्रय आश्रय ब्रह्म के विशेषण में तृतीयांत विकल्प प्रथमांत विकल्प यदि एक मानोगे तो दोनों आश्रित भी हो गया और आश्रय भी हो गया आश्रय के विशेषण से ये भी आश्रय हो गया और वही आश्रित होगा तो एक में आश्रयत्व और आश्रितत्व एक स्वयं अपने में आश्रित होगा स्वयं अपनाश्रय स्वयं हो ये आत्मा से अपना आश्रय स्वयं अपना नहीं होता है घाटा भूतल में रहता है वही घाटा उसे अपने घाट में अथा भूतल भूतल में ऐसा होता है एक घाट में दूसरा घट रह जाएगा वही घाट नहीं रहता है एक विकल्प में अन्य विकल्प रह सकता है अब दोनों के एक मानेंगे एक मानेंगे तो स्वयं अपना आश्रय ये होगा क्या दोष हुआ आत्माश्रय यदि दोनों विकल्प एक मानेंगे तो क्या दोष हुआ आत्माश्रय हुआ आत्मा से दोष बारन करने के लिए दोनों विकल्प को अन्य अलग अलग मानना पड़ेगा अलग मानेंगे तो आत्मा से दोष नहीं क्योंकि आश्रित हो गया प्रथमाधि विकल्प अलग आश्रय हो गया तृतीयांधि विकल्प अलग अलग हो गया तो अपने आत्मा से दोष रहा क्यों नहीं रहा भिन्न होगी क्योंकि प्रथमाधि विकल्प अलग तृतीयांधि विकल्प अलग आत्मा से नहीं रहा बारण हो जाएगा कब दोनों विकल्प भिन्न मानने पर अभी ठीक है आत्माश्र दोष वारण हो गया अभी सिद्धांत पूछ रहा है पूर्व पशी ये जो ब्रह्म सविकल्प ब्रह्म जो तुम्हारे विकल्प का आश्रय है यहाँ एक तृतीयांत विकल्प है विकल्प में सहवर्तित सविकल्प वो जो तृतीयांत विकल्प है ये किसी ब्रह्म में है या क्या निर्विकल्प ब्रह्म में रहेगा या सविकल्प ब्रह्म में रहेगा तृतीयांत विकल्प क्या निर्विकल्प ब्रह्म में रह सकता है निर्विकल्प का विकल्प कभी होगा व्याघाते दोषे तो तृतीयांत विकल्प तो का आश्रय निर्विकल्प ब्रम कह सकते हैं निर्विकल्प कहें तो निर्विकल्प में ब्रह्म विकल्प कैसे विकल्प है तो निर्विकल्प कैसे जिसमें विकल्प रहेगा उसमें निर्विकल्प कहेंगे तो तृतीयांत विकल्प का आश्रय कौन बनेगा स विकल्प ब्रह्म देखो एक विकल्प और एक विकल्प एक विकल्प और ब्रह्म देखो अभी यह एक विकल्प आ गया एक प्रथमांत विकल्प है पूर्व पक्षी का एक तृतीयांत विकल्प है जो पूर्व पक्षी विकल्प के आश्रय का विशेषण है पूर्व पश्चिम विकल्प का आश्रय सभी सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण है कि विकल्प है इसका नाम हो गया तृतीयांत विकल्प अभी प्रश्न है तृतीयांत विकल्प जो सभी कल्प ब्रह्म का विशेषण है उसका आश्रय क्या होगा तृतीयांत विकल्प का आश्रय क्या निर्विकल्प ब्रह्म हो सकता है तो सभी कल्प ब्रह्म होगा अभी सविकल्प होने के लिए इस ब्रह्म में एक विकल्प रहेगा या नहीं ये ब्रह्म में विकल्प सभी कल्प इसको कहेंगे तृतीय आ गया एक प्रथमांत विकल्प एक तृतीयांत विकल्प इसका नाम रखो तृतीय विकल्प ये तृतीय है ना नहीं, नहीं। इसको भी तृतीयांत से कहते नाम और समझ अलग समझने के लिए तृतीय विकल्प हो गया अभी तृतीय विकल्प और द्वितीय विकल्प एक मानेंगे तो आत्मा से हो जाएगा जैसे प्रथम द्वितीय एक मानेंगे तो आत्मा से होगा तृतीय विकल्प इस में रहेगा तृतीयांध विकल्प तृतीय विकल्प एक मानेंगे तो आत्मा से होगा हु� उसका विचार नहीं करना है तो आत्मा से छोड़ो एक नहीं मानना भेद मानना पड़ेगा मानेंगे तो अभी क्या होगा प्रथमांत विकल्प और तृतीय विकल्प ये दोनों एक ही अथवा नहीं ये प्रश्न है ये दोनों तो एक नहीं प्रथमांत तृतीयांत तो एक नहीं आत्मा से हो जाएगा इस प्रकार तृतीयांत तृतीय भी एक नहीं होगा से हो जाएगा किंतु प्रथमांत और तृतीय ये दोनों एक है अथवा भिन्न है ये प्रश्न है सिद्धांत पूछ रहा है एक तृतीय विकल्प है क्योंकि ब्रह्म का होने पर भी तृतीयांत विकल्प रहेगा सभी को आने के लिए एक ही विकल्प है तृतीय विकल्प तृतीय विकल्प प्रथम विकल्प एक के? है अथवा नहीं है एक यदि मानेंगे देखो प्रथमात विकल्प का आश्रय है तृतीयांत विकल्प और तृतीयांत विकल्प का आश्रय है तृतीय विकल्प क्योंकि सभी स विकल्प ब्रह्म यदि आश्रय हुआ उसका विशेषण विकल्प भी आश्रय बनेगा प्रथमांत विकल्प का आश्रय कौन हुआ तृतीयांत तृतीयांत विकल्प का आश्रय हो गया तृतीय विकल्प और तृतीय विकल्प कहो प्रथमांत विकल्प को एक या नहीं अभी एक मानकर चल रहे तृतीयांत विकल्प प्रथमांत विकल्प को एक मानकर अभी विचार करें भिन्न पक्ष आगे आएंगे। यदि प्रथमांत विकल्प तृतीय विकल्प एक तो प्रथमांत विकल्प का आश्रय कौन हुआ तृतीयांत का आश्रय कौन हुआ तृतीय अभिन्न प्रथमांत तृतीय अभिन्न प्रथमांत प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत तृतीयांत का आश्रय तृतीय भिन्न प्रथमांत तो प्रथम आश्रय तृतीयांत तृतीयांत का आश्रय प्रथमांत यह अनन्याश्रय हुआ प्रथमा का आश्रय तृतीयांत और तृतीयांत का आश्रय तो तृतीय तृतीय और प्रथमांत को एक मानेंगे, तो तृतीयांत विकल्प का आश्रय हो गया तृतीय अभिन प्रथमांत तो तृतीय प्रथमांत तृतीयांत विकल्प का आश्रय और तृतीय अभिन्न प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत देखो तृतीय अभिनव प्रथमांत है उसका आश्रय कौन हुआ तृतीयांत और तृतीयांत तो का आश्रय कौन हुआ तृतीय अभिनव प्रथमांत अन्य आश्रय हुआ न नहीं इसका आश्रय है इसका आश्रय है ये अन्य आश्रय है अन्य आश्रयानी कार्य प्रकट बनते ये नदी में गंगा में काशी में ऐसा करते नौका ला कर बांधते नौका ला करके रखते है रात में वो तट पर एक लोहा खूंट उगाड़ देते उसमें रस्सी लेकर नौका बांध देते तो पानी आने पर बहिगा नदी तट पर एक बड़ा लोहा का खूंट गाड़ देंगे जोर से उसमें रस्ते बांध देते हैं कभी कभी नौका तट पर नहीं आ पाते हैं दूर में रहते हैं वो क्या करते दूसरे दु, दु, नौका जो तट पर बंधा हुआ अपने नौका को उसमें बांध देते और एक नया नौका है उसमें अपने बांध देता है उसमें बांधा गया तो रह जाएगा कभी ऐसे इधर से नौका है इधर से नौका है ये सोचा है ये तट पर बांधा हुआ इस रास्ती इसमें नौका लगा दिया और ये सोचा ये तो पहले आया था यह तट पर बंधा हुआ अपने नौका किस नौका बांध दिया तट तो पर कोई बांधे नहीं ये सोचा उसका नौका तट तो पर बंधा गया है अपने नौका को उसमें जोड़ दिया ये सोचा उसका नौका तट तो पर बंधा है उधर उधर कर रहा था ये अपने इसमें बांध दिया क्योंकि जाने के लिए रास्ता कम होता है बांधे थे रात में शाम हो गया दोनों नौका ये इसी में गया उसको बांधा गया रात में बाढ़ आने पर किस नौका की रक्षा करेगी बताओ कोई किसी की रक्षा करेगी दोनों ही बह जाएंगे अन्य आश्रय कार्याणी न प्रकल्पन्ते अन्य नहीं होता है दोनों ही जाएंगे कोई रक्षा करने वाला नहीं इसका आश्रय प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत तृतीयांत का आश्रय प्रथमांत ये ऊपर इसके आश्रित होगा बैठने के लिए आश्रय केवल दूसरा बैठता है और को रखने के लिए वो किसका पेक्षा करेगा तृतीयांत की तृतीयांत को रखने के लिए किसका करेगा तृतीय तृतीय बिना प्रथम तृतीयांत कहेगा प्रथमांत पहले रहे तो मैं तृतीयांत रहू और प्रथमांत क्या कहेगा तृतीय पहले रहे तो मे रहू तृतीय रहे बिना प्रथमांत रहेगा और प्रथमांत अभिन्न तृतीयांत है तृतीय है और तृतीय नहीं रहेगा तो तृतीयांत रहेगा तृतीय अभिन्न प्रथमांत है प्रथमांत नहीं रहेगा तो तृतीयांत नहीं रहेगा और तृतीयांत नहीं रहेगा तो प्रथमांत रहेगा तो कौन बैठेगा पहले पहले तृतीय को रखेंगे तो प्रथमांत उसके ऊपर रहेगा और प्रथमांत तृतीय अभिन्न प्रथमांत रहेगा तो तृतीयांत रहेगा अरे पहले कैसे दोनों कार्य कैसे सिद्ध होगा कौन पहले रहेगा बताओ आप लोग बताओ पहले तृतीयांत को रखेंगे तृतीयांत अभिनव प्रथमा को रखेंगे या तृतीय को तृतीयांत नहीं तृतीय अभिनव प्रथमांत पहले रहेगा या तृतीयांत पहले रहेगा यदि पहले तृतीय अभिन्न प्रथमांत को रख दिया उसका आश्रय तृतीयांत बनेगा उसका आश्रय तृतीयांत नहीं बनेगा पहले बैठेगा तो आश्रय तृतीयांत नहीं बनेगा अच्छा तृतीयांत को पहले रख देंगे तो उसका प्रथमांत अभी नृतीय बनेगा नहीं बनी, तो कैसे आश्रय बनेगा इसलिए यह अनुन्यास दोष हुआ अनुन्यास दोष किस सच्चे में हुआ प्रथमांत विकल्प तृतीयांत विकल्प को एक मानने से क्या दोष हुआ अनुन्यास हुआ इस अनुन्यास दोष वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रथमांत विकल्प को अलग मानो तृतीय विकल्प को अलग मानो तो अनन्यासय दोष नहीं होगा अनुन्यास दोष वारण हो जाएगा कब प्रथमांत विकल्प अलग जैसे प्रथमांत और तृतीयांत को अलग माना था, माना था जैसे प्रथमांत और तृतीय विकल्प को अलग माना अभी तीन विकल्प हुई अलग अलग प्रथमांत अलग तृतीयांत अलग तृतीय अलग तो प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत काश्रय तृतीय प्रथमांत काश्रय कौन तृतीश्रय तृतीय हुआ अभी अन्यन्याश्र नहीं हुआ क्योंकि तृतीय अभी प्रथमांत नहीं हुए अन्य आश्रय दोष वाहन हो गया अभी उसके ऊपर फ्री आगे प्रश्न करेगी तृतीय विकल्प कहाँ रहेगा निर्विकल्प ब्रह्म में रहेगा नहीं, नहीं। क्या दोष है व्याघात निर्विकल्प से विकल्प व्याघात इससे निर्विकल्प नहीं कहेंगे तो सविकल्प में रहेगा यहाँ भी सविकल्प ब्रह्म में तृतीय विकल्प रखो तृतीय विकल्प कहाँ रखेंगे सविकल्प ब्रह्म में सविकल्प ब्रह्म में रहने के लिए वहां भी एक विकल्प है सभी ब्रह्मिकल्प बनेगा ब्रह्म में विकल्प नहीं होगा तो सविकल्प होगा चतुर्थ विकल्प होगा कौन है? चतुर्थ विकल्प हुआ। अभी चतुर्थ विकल्प को प्रथम विकल्प को माने प्रथमांत आश्रय तृतीयांत आश्रय तृतय चतुर्थ प्रथमात चतुर्थ प्रथमांत चतुर्थ प्रथमांत रहने पर ही तृतीय तृतीय रहने पर ही तृतीया तृतीयांतर आने पर ही प्रथमांतर चतुर्थ अभिनय प्रथमांत रहेगा अभी प्रथम हम पहले प्रथमांत अभिनय चतुर्थ को रखेंगे चतुर्थ अभिन प्रथमांत कब रहेगा जो तृतीयांत रह जाए तृतीयांत कब रहेगा जो तृतीय रह जाए तृतीय कब रहेगा जो प्रथमांत अभिनय चतुर्थ रह जाए अभी प्रथमांत अपेक्षा करता है तृतीयांत को तुम पहले रहने पर हम प्रथमांत रहेंगे तृतीय अपेक्षा करता है तृतीयांत को और तृतीयांत अफिया करता है प्रथमांत अभिनय चतुर्थ को ये इसको देखता है ये इसको देखता है ये इसको देखता है इसका नाम है चक्र को दूसरा पहले कौन रहेगा बताओ प्रथमांत अभिनय चतुर्थांत को पहले रखेंगे चतुर्थ अभिनय प्रथमांत किसके पर रहेगा तृतीयांत के पर जब तो तृतीयांत नहीं रहा तब तक प्रथमांत अभिनय चतुर्थ रहेगा नहीं रहेगा और तृतीयांत कवर रहेगा जो तृतीय रहेगा तृतीय कवर रहेगा जब प्रथम अभिनय चतुर्थांत रहे तो ये परस्पर ये इसको देखा है ये इसको देखा है इसको, इसको देखेगा ऐसा दिखता रहेगा इसका नाम क्या दोष है चक्र घूमता रहेगा ये क्या तुम पहले बैठो क्या वो पहले बैठे वो बैठो ना ये पहले बैठे ये क्या कहता पहले तृतीयांत बैठे तृतीयांश क्या पहले क्या गहा? पहले तृतीय बैठे तृतीय क्या कह पहले चतुर्थ बिना प्रथमांत रहे इसका नाम है चक्र कब चक्र का प्रथमांत और चतुर्थ को एक मानसिक चक्र को यदि चक्र को दोष वालना करना है तो प्रथमांत विकल्प अलग मानो चतुर्थ विकल्प अलग मान लो तो चक्र को दोष नहीं रहा तो फिर अभी फिर प्रश्न होगा चतुर्थ विकल्प कहाँ रहेगा सभी में रहेगा निर्विकल्प में रहेगा चतुर्थ विकल्प कहाँ रहेगा निर्विकल्प में रहेगा व्याघा तो दोष सभी विकल्प में रहेगा ये जो सब विकल्प कहीं भी जाकर के किसी के विकल्प को यदि प्रथमांति के साथ एक मानो तो चक्र को दोष विकल्प का आश्रय सविकल्प उसका आश्रय सभी गलप, उसका सभी विकल्प ऐसे करते करते कहीं भी प्रथमांत के साथ एक मानो तो चक्र पे चलेगा एक नहीं मानेंगे तो उसका आश्रय सविकल्प विकल्प का आश्रय सभी कल्प उसने भी भी सभी सभी एक विशेषण विकल्प उसका सभी सविकल्प वहां विकल्प का आश्रय सभी कल्प ये विचार करते जाओ क्या होगा अनवस्था दूसरे नींद नहीं लगी कि करते जाओ प्रथमांत विकल्प का आश्रय तृतीयांत उसका आश्रय तृतीय तृतीय का आश्रय चतुर्थ उसका आश्रय सविकल्प ब्राह्मण और एक पंचम विकल्प पंचम विकल्प का से सविकल्प होगा उसमें एक विकल्प षष्ट आ गया ष्ठ विकल्प का से सविकल्प हुआ अरिक विकल्प सप्तम हो गया सप्तम विकल्प का से सविकल्प हुआ अर्ग विकल्प अष्टम आ गया अष्टम विकल्प का से सभी कहीं निर्विकल्प नहीं हुआ अनवस्था है और किसी के साथ प्रथमा दो एक मानव चक्र को हो जाएगा ऐसे भिन्न मानना पड़ेगा उसका आश्रय अष्टम अष्टम का आश्रय नवम हिसाब करते जाओ अनवस्था हो जाएगा आद्य व्याहतिर अनवस्था आत्माशादय बताएंग तो।